हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरि हरि हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे येलाचल निवासा निय परमात्मे बल भद्र सुभद्रा जगन्था चे नम चे नम चे नम आज हम इकॉन वडोदरा गुजरात का अति सुंदर अति वृहत अति रम्य स्कॉन श्री श्री गौनीताय श्री श्री राधा श्याम सुन्द श्री श्री श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव का मंदिर से ब्रॉडकास्ट करते हैं तो आज हमारे समक्ष जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव एक्चुअली ऐसी भावना उचित नहीं है हम जगन्नाथ सुभद्रा और बल के समक्ष है तो यही जगन्नाथ जगना जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ तो यही जगन्नाथ रूप कृष्ण ही है तो तीन मूर्ति है जगन्नाथ वो कालमोखी कालम मतलब कालम इनका अंग वर्ण है ऐसा कृष्ण कृष्ण यही नाम का एक मतलब है काल तो काला तो लेकिन ऐसे कुछ छी नहीं है तो बहुत ही सुंदर है इसलिए कृष्णा का एक नाम है श्याम सुंदर और वे इस सुंदर जागरनाथ रूप में विराजमान होते हैं इसी बेदी पर और दूसरे तरह श्वेत वर्ण हे बलदेव बलराम कृष्ण के बड़े भाई तो कृष्ण ही भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम तो कैसे इनके भाई है तो ये इनकी लीला है कि वे अनेक अनेक रूप में पकोते हैं रूप धारण करते हैं लेकिन वही ही एक ही भगवान है तो बाला रा, राम है कृष्ण कृष्ण का अपरूप है और आई से कृष्ण के बड़े भाई के रूप में कृष्ण के साथ लीला बेराज करते हैं और बीच में है कृष्ण की बहन अद्रादेवी पीला वाली, <laughs> ये पीला वाली सफेद वाले कारोबार है तो कोई सात जागत नहीं है कृष्ण का नाम रूप गुण नीला सब कुछ वैकुंठमय होते हैं अप्राकृत होते हैं बौद्धिक प्रकृति से ही उद्भूत नहीं है जगन्नाथ और जगन्नाथ सुभद्रा बन गई और ये तीन विशेषकार आराधित होते हैं श्री जागनाथ पुरी धाम ओड़ीसा में है और पूरा उड़ीसा में सब और की प्रगाढ़ा होती है भगवान जगन्नाथ में और बंगाल में भी खस वैष्णव जाति का विश्वास होते हैं जगन्नाथ में लेकिन उड़ीसा में तो सब ही जाएगा तो सब दुकान में सब घर में सब कार गाड़ी में जागरनाथ का तस्वीर देखना है तो सब लोगों की पूरी श्रद्धा होती है भगवान जागरनाथ में और इस गुजरात में भी जिससे हम आज बहुत खास कहते हैं तो यहां पर भी अभी जागरनाथ के कही मंदिर है सबसे प्रसिद्ध और प्राचीन गुजरात में है अहमदाबाद में और अभी इसकॉन का जगरनाथ मंदिर यहीं पर वडोदरा में सूरत में भी और ऐसे जगन्नाथ रथ यात्रा आयोजित होते कहीं जगह में तो आषाढ़ महीना में जगन्नाथ राथ यात्रा निकाल जाती हैं और हालो एक छोटे से चंग बड़ोदरा से से भावनागर में ये राथ यात्रा होती है तो आज काल जागरनाथ की कृपा से इनकी स्वयं की कृपा से जागरनाथ प्रसिद्ध है, है। गुजरात में भी बंगाल ओडिशा और गुजरात में इस रूपी भगवान प्रसिद्ध और विख्यात है वो जागरनाथ नाम तो दक्षिण भारत में खास आंध्र प्रदेश में एक साधारण नाम है मतलब बहुत माँ बाप इनके लड़के को मतलब शिशु लड़के को ऐसा नाम रखते जागरनाथ लेकिन सामान्यता वही सोच जागरनाथ का मतलब विष्णु जनते हैं जागरनाथ का मतलब विष्णु लेकिन यही रूप जागरनाथ तो इतना प्रसिद्ध नहीं प्रसिद्ध होना चाहिए क्योंकि वही जागरनाथ है इनका नाम है जागरनाथ फूरीनाथ नहीं और ये अन्य नहीं है तो विशेषकर पुरी में विराजमान होते हो पुरी का राजा होते आज तक पुरी का राजा है महाराज प्रजापति महाराज लेकिन महाराज भी स्वीकार करते हैं कि मैं नाम में राजा हूं लेकिन वास्तविक राजा है जगना जय जगना, जय जगना, जय जगना, ज़य जगना। तो विशेषकर और जगन्नाथ को प्रेम करते हैं लेकिन वही जगत के मालिक और एक बात है कि हमारे अरमा आराध्य श्री गुरुदेव ऐसी भक्ति वै रामते स्वामी प्रभुपा इनकी भी बहुत बड़ी निष्ठा थी जगन्नाथ के चरण में शिल प्रभुपाद पचपान में जगन्नाथ रथ यात्रा आयोजन किए क्या हुए क्या होते है की कलकाता प्रभुपाद का अविभाव स्थान कलकाता है तो कलकाता में वो राथ यात्रा का दिवस पर तो बहुत आंचलिक रथ यात्रा आयोजित होते तो कलकाता का हर सब में हर इलाका में रथ यात्रा आयोजित होते है तो छोटे से रथ यात्रा ऐसे आयोजित होती तो वो बात ऐसे से ही देखकर और इनके बाप को बताए कि हे पिताश्री मुझे भी रथ यात्रा आयोजन करूंगा तो इनके बाप सहमत है तो ये अच्छी योजना और शिशु आचार्य के लिए वो सब बंदोबस्त किए और ऐसे ही शिलो प्रभु पंच वर्ष उम्र का बालक तो प्रथम इनका जीवन में सर्वप्रथम प्रथम यात्रा का आयोजन किए और बाद में एक प्रभु जब सत्तर वार्ष बायस की अधिक थे तो फिर रात्रा का आयोजन किया सैन फ्रांसिस्को अमेरिकन, और फिर पूरा दुनिया में अभी रति, जागरनाथ राथ यात्रा के द्वारा शिलोप्रभुपात की कृपा इच्छा और आदेश के द्वारा अभी इस जागरनाथ इस बहुत ही सुंदर और बहुत ही माय जगन्नाथ इनका श्री मंदिर से निकाल जाते हैं और जैसे कि हम सुबह सुबह कुछ एक्सरसाइज करते हैं तो चल के पायदों से हम इधर उधर जाते हैं। तो मतलब थोड़ा एक्सरसाइज होते हैं और ऐसे फ्रेश होते हैं तो ऐसे भी जगन्नाथ तो मंदिर में रहते हैं बैठते हैं और कभी कभी जगन्नाथ की इच्छा होती है कि मैं भी बहा जाऊंगा तो मैं राजा हूँ जगन्नाथ ऐसे सोचते हूँ कि मैं जगन्नाथ और मैं राजा हूं और प्र, मेरे प्रजाओं अर्थात मेरे भक्त आते हैं मुझको देखने के लिए तो मैं भी एक बार बहा जाऊंगा प्रजाओं को देखने के लिए तो ऐसे ही जगन्नाथ कुछ मजाक के लिए बाहर जाते हैं और इनके भक्त जगन्नाथ को घेर के हरे कृष्णा हरे कृष्णा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ कीर्तन करके नाचते हैं और ऐसे जगन्नाथ का आनंदमय परमानंदमय प्रेमानंदमय महोत्सव आयोजित होते हैं तो यही जगन्नाथ राथी यात्रा और ऐसी राथ यात्रा अभी इस के द्वारा भारत में बहुत स्थल में आयोजित होते हैं, बहुत बड़ा महोत्सव होते है लुधियाना पंजाब में और कॉयम्बा में भुवनेश्वर कलकत्ता तो, बड़ौदा सूरत बम्बे तो बहुत जगह में ये जगन्नाथ रात यात्रा आयोजित होती है और भारत के बाहर भी बहुत बहुत बड़े बड़े वर्ल्ड फेमस शहर में इस जगन्नाथ रात्रा होती है न्यूयॉर्क लॉस एंजलिस शिकागो डेनवर और टोक्यो फिर सैन फ्रांसिस्को सिडनी पेरिस लंदन लोबी डर्बर्न बहुत बहुत बड़े बड़े शहर जागरनाथ राथ यात्रा करते हैं इनके भक्तों के साथ तो जगन्नाथ जी बहुत बहुत ही दयालु है क्योंकि जगन्नाथ खुद का मंदिर से बाहर जाते हैं इनके भक्तों की कृपा क्रिप देने के लिए और अब भक्त भी जो जगन्नाथ को देखते हैं खाली जगन्नाथ का दर्शन प्राप्त करने से तो मुक्ति मिलती है वो मुक्ति प्राप्त करना बहुत ही कठिन है बहुत बहुत साव में बहुत बहुत जीवन में घर तपस्या करने चाहिए तो फिर भी निश्चित नहीं होते हैं कि मुक्ति प्राप्त करेंगे यही न, या नहीं लेकिन जो व्यक्ति भगवान जगन्नाथ व्रत स्थित जगन्नाथ का दर्शन में होते हैं इनका होना भाजार पुनर्जन्म नहीं होगा तो यही जगन्नाथ की कृपा है और विशेषकर जगन्नाथ बहुत बहुत दयालु है क्योंकि वे विशेषकर पतित जीवन का उदाहर करते हैं जगन्नाथ का एक नाम है पतित पावन तो भग गीतामयी श्री कृष्ण कहते हैं कि य साधु नम निशायात दुष्कृतम धर्म संस्थापना सम्भव ये कहू की मैं हार युग में अवतार लेता हूँ साधुजन का उद्धार करने के लिए और असाधु दुष्कृति द्रतों का संहार करने के लिए और धर्म का पुनः पुनस्थापना के लिए जो तो, सामान्यतः भगवान इनकी, इनकी भक्तों का उदाह करते हैं रक्षा कहते हैं और जो भक्त के विरुद्ध जो निंदक जो अपराधी है जो तो श्री कृष्ण ऐसे लोग को दमन करते हैं। लेकिन जगन्नाथ बहुत बहुत ही करुणामय है और अभक्त उधार करते है तो यही नाम पथि पावन विशेषकर रामचंद्र भगवान के लिए है रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीतल क्योंकि भगवान रामचंद्र जो तो इनके भक्त में बंदर भी है सबसे रामचंद्र भगवान के सबसे ख्यात प्रसिद्ध भक्त हनुमान और चेतन्य महाप्रभु भी पथित पावन पथित पावन गौर हरि क्यूँकी पात्रा पात्र विचरना नहीं स्थन स्थन जे जहा पाए तारे दे प्रेमो दान महाप्रभु और उनके पार्शद तो ऐसा विचार नहीं किया तो यही स्थान उचित है क्या भक्ति प्रचार करने के लिए या यही स्थान अनुचित है और यही व्यक्ति उपयुक्त है भक्ति ग्रहण करने के लिए या अनुपयुक्त है तो ऐसा विचार चैतन्य महाप्रभु और इनके भक्त कभी भी नहीं करते हैं क्योंकि इस कलयुग में तो सभी स्थान दूषित होते हैं तो काल युग में पूरा वातावरण में काम क्रोध लोह मोह मादा माद सारे तो ऐसे तो सभी स्थान अपवित्र है तो, तो, तो यज्ञ आयोजन करने के पहले तो पहले उचित स्थान निर्णय करना है तो उस स्थान तो पवित्र होना चाहिए तो एक उपास उसके पास एक पवित्र नदी होना चाहिए या या जल का आधा और उसमें कुछ बहुत दिन में कुछ पाप कारण कारण नहीं था तो ऐसे लेकिन काल युग में तो सभी स्थान अपवित्र है और पवित्र नदी के पास भी पाप आचरण चलते रहते हैं तो सभी स्थान अपवित्र जैसे और सभी लोग के मन में ये काम करो लोग इत्यादि की धारा सदाई चलते रहते हैं तो कौन सा स्थान ठीक है और कौन सा व्यक्ति उपयुक्त है भक्ति प्रचार करने के लिए तो चैतन्य महाप्रभु तो किसी व्यक्ति का आचरण नहीं देखते है और कोई भी क्या स्थान सही है या सही नहीं है तो ऐसे विचार कभी भी नहीं करते तो सबको जा रहे जाके तारे कौ कृष्ण उपदेश हमारा गुरु देश तो चैतन्य महाप्रुष सब लोगों को कृष्ण भक्ति प्रचार करते है और चैतन्य महाप्रु इनके भक्तों को भी आदेश देते हैं कि सभी व्यक्ति को जिसको मिलना है तो उसको हरी नाम प्रचार करो तो यही चैतन्य महाप्रभु का आदेश है और ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु पति का पावना है क्योंकि इस काल में सब पतित है तो अगर भक्ति प्रचार करना है तो अगर हम प्रयास करते हैं तो एक सही व्यक्ति भक्ति प्रचार करने के लिए उसको तो वहा पूरा जीवन हो जाएगा और हम भी जो प्रचार कहते हैं हम प्रचार कहते हैं लेकिन हमारा भी कोई अर्ता नहीं है तो फिर भी चैतन्य महाभुरु की कृपा से हम प्रयास करते हैं भक्ति प्रचार करना तो ऐसे भी जगना किसकी योग्यता है अयोग्यता है तो जगना आज तो ऐसा विचार नहीं करते जागरनाथ जी विशेषकर इनकी राथ यात्रा में इनकी कृपा दृष्टि से सबको इनके बहुत ही दुर्लभ प्रेम देते हैं तो ये जगन्नाथ जी की विशेष महात्मा है तो ये बहुत बहुत बहुत ही दयालु है तो इसलिए शिल प्रभुपाद की इच्छा थी कि ये जगन्नाथ तो पूरा जागत में जाएंगे इनकी रात यात्रा तो पूरा जगत में होगी तो अभी जगत के बारे में हमारा पातल नहीं है लेकिन कम से कम इस पृथ्वी में तो बहुत से जगह में इस जागनाथ राशि यात्रा आयोजित होती है तो प्रिया प्रिय गण आप भी आइए जगन्नाथ राथ यात्रा तो भारत नहीं और भारत के बाहर जो तो थोड़ा साव नहीं दूसरी दूसरी जागह में जगन्नाथ राथ यात्रा आयोजित हो गई आप तो एक इसकॉन केंद्र से सूचना लें तो अगली राथ यात्रा कब आ कहां होगी और विशेष अगर थोड़ी जाएंगे तो वो सबसे अच्छा है तो रथ यात्रा के लिए तो कम से कम एक बार जीवन में जगन्नाथ रथ यात्रा में उपस्थित होना चाहिए सभी श्रद्धालु भक्त के लिए और हमारा यही विश्वास है कि यदि आप एक बार जागनाथ रास यात्रा में शामिल होते हैं तो आप खाली एक बार जीवन में शामिल नहीं होंगे, आप बार बार जाएंगे क्योंकि जागनाथ रास यात्रा में तो क्या आनंद अनुभव होते हैं, भगवान जागनाथ प्रेम वर्षन कहते हैं और सभी भक्तों इनकी कृपा से सिंचित करते हैं। तो इसलिए हम जगन्नाथ और शिलुपाज और इस्कॉन की तरफ से आपका निमंत्रण कहते हैं जगन्नाथ रथ यात्रा में आइए और ऐसे आपका जीवन धन्य अति धन्य होगा जय जय जय जगन्नाथ जय जय बल जय सुभद्रा, जय जय जय शिल